अध्याय 12 अज्ञात श्री श्री मां जब कोठार में थी उस समय मेरे मंझले भाई ने पुरी के शशि निकेतन से हमारे लिए किसी ग्रामीण मित्र को पत्र लिखा मां इस समय कोठार में है तुम लोग उनका दर्शन करने जा सकते हो इसके पहले एक सामान्य धारणा के सिवा श्री श्री मां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 मेरी व्याकुलता वैसी नहीं रही इसी समय भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाया गया तो मैं भी गया प्रसाद पाकर पूजनीय कृष्णलाल महाराज केदार बाबा और हम लोग बैठक खाने में बैठे थे तभी राम बाबू अर्थात बलराम बाबू के पुत्र ने आकर कृष्णलाल महाराज से कहा जो लड़का कटक से आया है मां उसे बुला रही हैं। वह अभी प्रणाम कर ले कृष्णलाल महाराज ने कहा मैंने उससे कहा है वह शाम को मां का दर्शन करने जाएगा राम बाबू ने कहा नहीं मां राह देख रही हैं। वह दर्शन कर लेगा तो वे खाना खाएंगी मैं राम बाबू के साथ जाकर मां को प्रणाम कर आया कोई बातचीत नहीं हुई अगले दिन मैं घर लौट आया घर लौटने पर मन फिर बेचैन होने लगा तो फिर कोठार गया और वहां दो चार दिन ठहरने के बाद एक दिन सवेरे मां का दर्शन करने गया तो मां से बोला मां मैं कल सुबह घर लौट जाऊंगा मां ने कहा अच्छा कल यहीं रुको पर सो जाना इतनी ही बातचीत के बाद मैं बाहर चला गया कुछ देर बाद किसी सन्यासी महाराज ने आकर मुझसे कहा तुम पर मां की कृपा हुई है कल सवेरे नहा धोकर तैयार रहना मैं सोचने लगा कृपा याने क्या लेकिन कुछ समझ न पाकर चुप रहा अगले दिन सुबह नहाकर मैं अकेला बैठा था उसी समय राधू दीदी आकर बोली बैकुंठ बाबू कौन है मां उन्हें बुला रही हैं। मैंने कहा मेरा नाम ही बैकुंठ है मैं मां के पास जा सकता हूं राधू दीदी की सहमति पाकर मैं उनके साथ श्री श्री मां के पास गया देखकर मां ने कहा आओ इस कमरे में आओ बाद में उन्होंने पूछा तुम मंत्र लोगे मैंने कहा यदि आपकी इच्छा हो तो दे मैं कुछ नहीं जानता मां ने कहा ठीक है यहां बैठो मां तुम किस देवता का मंत्र लोगे मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता तब मां ने कहा अच्छा तुम्हारे लिए यही मंत्र ठीक है मां से मेरी उसी दिन दीक्षा हुई वह 1317 के माघ महीने अर्थात सन 1911 के जनवरी फरवरी माह की सप्तमी तिथि थी यही एक दिन मैंने मां से पूछा मां योग शिक्षा के लिए दूसरे गुरु बनाए जा सकते हैं कि नहीं मां ने जवाब दिया दूसरे विषयों की शिक्षा के लिए तुम गुरु बना सकते हो लेकिन दीक्षा गुरु अन्य किसी को नहीं बनाना चाहिए जिस दिन मैं कोठार से रवाना होऊंगा उसकी पूर्व रात्रि को लगभग 12 बजे राम बाबू ने मुझे जगाकर कुछ मिठाई दी और कहा बैकुंठ मां ने यह मिठाई दी है तुम साथ ले जाओ रास्ते में किसी बाजार से खरीदकर कुछ खाने को मां ने मना किया है और एक बार मैं अकेला ही श्री श्री मां का दर्शन करने गया मां कुछ दिनों के लिए जयराम वाटी से कामार पुकुर आई थी मेरा भी कामार पुकुर पहली बार जाना हुआ था श्री रामलाल दादा और लक्ष्मी दीदी उस समय कामार पुकुर में ही थी पहले दिन रामलाल दादा और मैं बरामदे में खाने बैठे थे मां बीच बीच में हम लोगों को खाना परोस रही थी वे मुझसे बोली बैकुंठ सब खा लो पत्तल में कुछ छोड़ना नहीं यह कहकर वे मेरे पत्तल में और भी चीजें डालने लगी रामलाल दादा भी कह रहे थे और खाओ संकोच मत करो तब तक मैं इतना खा चुका था कि पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहा था रामलाल दादा की यह बात सुनकर मां ने कहा रहने भी दो इस सन के लड़के ने जो खाया है बहुत खाया है उसे अब कुछ मत कहो और मुझसे बोली बैकुंठ अब पत्तल गिलास कटोरी उठाकर ले जाओ गुरुग्रह में यह सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए दूसरे दिन जब प्रणाम करने गया तो मां ने पूछा तुम घर कब जा रहे हो मैंने कहा मां मैंने बेलूर मठ नहीं देखा है मठ होकर फिर घर जाऊंगा इस पर मां बोली अभी मठ जाने की जरूरत नहीं तुम आज ही घर लौट जाओ मैंने कहा मां इतनी दूर आया हूं एक बार मठ गए बिना घर नहीं जाऊंगा मां ने कहा नहीं तुम घर लौट जाओ गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए इसके बाद मैंने कोई आपत्ति नहीं की लेकिन मन ही मन सोच लिया कि यहां से निकलते ही मठ जाऊंगा तब मां जान भी नहीं पाएंगी उसी समय इलाहाबाद से एक स्त्री भक्त और एक पुरुष भक्त आए थे मां ने उन्हें उसी दिन दीक्षा दी मां ने मुझे बुलाकर कहा तुम इनके साथ जाना लेकिन उनके यह कहने पर कि मेरे उनके साथ जाने से उन्हें असुविधा होगी मैं नहीं गया उन्हें विदा देने के लिए मां सदर दरवाजे तक आई थी इसके पहले अपने रुपए का बैग मैं सदर दरवाजे के पास के आले पर रखाया था उस आले पर मां की दृष्टि पड़ने पर उन्होंने उसे कमरे में लाकर रख दिया था तत्पश्चात लक्ष्मी दीदी को भेजकर मां ने पुछवाया बैकुंठ ने अपने रुपए के बैग का क्या किया यह बात सुनकर मैं उसे खोजने लगा जब नहीं मिला तो लक्ष्मी दीदी ने जाकर मां को यह बात बताई मां ने मुझे बुलाकर कहा इस तरह असावधान रहने से क्या संसार चलता है जिसमें इतनी भी सावधानी नहीं वह फिर संसार कैसे चलाएगा तुम्हारे रुपए का बैग मेरे पास है तुम उनके साथ क्यों नहीं गए मेरे कारण बताने पर मां ने उनके प्रति असंतुष्टि व्यक्त की मैंने मां से कहा आप इसके लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं एक आदमी तय करके उसके साथ कल चला जाऊंगा यह बात सुनकर मां अपने कमरे में चली गई उसी दिन दोपहर को मां ने मुझे भीतर बुलाकर कहा यह चिट्ठी खोलकर पढ़ो देखो क्या लिखा है मैंने चिट्ठी पढ़ी बाग बाजार मठ से आए उस पत्र में जो लिखा था उसका मर्म यह था कि पूजनीय शशि महाराज श्री श्री मां को एक बार देखना चाहते हैं और मां उन्हें जैसी चिकित्सा कराने को कहेंगी वे वैसी ही चिकित्सा कराना चाहेंगे मां ने चिट्ठी सुनकर कहा मैं और चिकित्सा की बात क्या कहूं शरत राखाल बाबूराम हैं, वे लोग आपस में परामर्श करके जो उचित समझे, वही करें मेरे वहां जाने पर तो रोगी को वहां से हटाना होगा क्या वह उसके लिए ठीक होगा ऐसे रोगी को ऐसी हालत में क्या वहां से हटाना चाहिए मैं नहीं जाऊंगी यदि शशि को कुछ अच्छा बुरा हुआ तो क्या मैं वहां रह पाऊंगी तुम समझाकर लिख दो मैं इसीलिए नहीं जाऊंगी अगले दिन प्रसाद पाने के बाद घर के लिए रवाना होने से पूर्व मैं मां से विदा लेने भीतर गया तो देखा मां अपने कमरे के बरामदे में बैठकर पान लगा रही हैं मुझे देखकर उन्होंने कहा रघुवीर को प्रणाम किया मैंने कहा नहीं मां इस पर मां बोली यहां आने से कुछ देना चाहिए तुम रघुवीर को प्रणाम कर कुछ प्रणामी दो यदि तुम्हारे पास रुपया पैसा न हो तो मुझसे ले लो मैंने कहा नहीं मां मेरे पास रुपया है या कहकर मैं रघुवीर को प्रणाम कर आया विदा लेने के लिए मां को प्रणाम करके उठ रहा था तो मां सहसा बोल उठी वैकुंठ मुझे पुकारना इतना कहने के बाद तुरंत बोली ठाकुर को पुकारना ठाकुर को पुकारने से ही सब होगा उस समय लक्ष्मी दीदी वहीं थी वे बोल उठी नहीं मां यह कैसी बात यह तो बड़ा अन्याय है संतानों को इस तरह भुलावा देने पर वे क्या करेंगे मां बोली क्यों मैंने क्या किया लक्ष्मी दीदी मां तुमने इसी समय बैकुंठ को कहा मुझे पुकारना और फिर कह रही हो ठाकुर को पुकारना मां ने कहा ठाकुर को पुकारने से ही तो सब हुआ तब लक्ष्मी दीदी ने मां से कहा मां इस तरह बातों में भुलावा देना तुम्हारा अन्याय है और मुझसे विशेष रूप से बोली देखो बैकुंठ मैंने आज यह नई बात सुनी कि मां ने कहा मुझे पुकारना तुम यह बात भूलना नहीं ठाकुर और कौन है तुम मां को ही पुकारना तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि मां ने स्वयं तुमसे यह बात कही तुम मां को ही पुकारना मुझसे इस तरह कहकर मां से बोली क्यों मां सब ठीक हुआ लक्ष्मी दीदी की इस बात पर मां ने मौन रहकर अपनी सहमति प्रदान की लौटते समय मां ने फिर मुझसे कहा तुम यहां से सीधे घर जाना इस समय मठ या यहां वहां जाने की कोई जरूरत नहीं घर जाकर माता पिता की सेवा करो इस समय पिता की सेवा करना उचित है यह कहकर उन्होंने मेरे हाथों में चार बीड़ा पान दिया और पुनः आने को कहा मैंने भी मां की आज्ञा शिरोधार्य कर अपना पूर्व संकल्प त्याग दिया और कोयालपाड़ा मठ होते हुए घर लौटा जाते समय पिता को स्वस्थ छोड़ गया था घर लौटकर देखा पिता अत्यंत बीमार हैं। मेरे पहुंचने के छह सात दिन बाद ही पिता की मृत्यु हो गई इस बार कामार पुकुर जाते समय मेरे एक गुरु भाई ने मां के नाम एक पत्र मुझे दिया था वह पत्र मां को देने पर मां ने कहा तुम खोलकर पढ़ो उसमें निम्नलिखित दो प्रश्न थे एक मैं नौकरी करने जा रहा हूं नौकरी करने पर क्या माया में बद्ध हो जाऊंगा मां सुनकर मां ने कहा नौकरी करने पर माया में बद्ध क्यों होगा दूसरा विवाह करना मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं मां ने इस प्रश्न का कुछ भी जवाब न देकर मुझसे पूछा बेटा क्या तुमने विवाह किया है मैंने कहा नहीं मां मैंने विवाह नहीं किया है यह सुनकर मां ने कहा अच्छा है तुमने विवाह नहीं किया विवाह करना बहुत बड़ा जंजाल है कामार पुकुर में निवास काल के दौरान मैंने मां से एक दिन पूछा मां मछली मांस खाने में क्या दोष है इसके उत्तर में मां ने कहा यह तो मछली का देश है मछली खा सकते हो उसी समय मैंने एक बार मां से कहा मां आपका पद चिन्ह लेना चाहता हूं इस पर मां ने कहा अभी यहां सुविधा नहीं है तुम लोग मुझे जिस दृष्टि से देखते हो सब लोग तो उस तरह नहीं देखते लाहा बाबू के घर के कई लोग यहां आते जाते रहते हैं इसलिए मुझे छिपकर पर्दे में रहना होगा पैरों में आलता का निशान जो रहेगा दूसरे किसी समय हमारे गांव के कई गुरु भाई मिलकर जराम बाटी गए वहां जाकर मेरे मन में यह विचार आया कि इतनी दूर आया हूं जीवन में तो कुछ कर नहीं सका यदि मां की कुछ सेवा कर पाता तो स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता एक दिन सभी गुरु भाई कमार पुकुर गए लेकिन मैं नहीं गया शाम को मैं मां के पास गया वे भंडार घर के बरामदे में अर्थात नए मकान में बैठी थीं। मुझे देखकर बोली बेटा भंडार से आटे की हंडी ले आओ तो मैं निकाल ले आया उन्होंने थोड़ा सा आटा लेकर उसमें पानी डाला और मुझे गूंथने को कहा मैं आटा गूंथकर बाहर चला आया फिर शाम के समय जब मैं मां के पास गया तो वे अपने कमरे के बरामदे में विश्राम कर रही थीं। मैं वहीं बैठा था कुछ देर बाद मां ने मुझसे कहा बैकुंठ जरा मेरा पैर दबा दो तो बेटा मैं पैर दबाने लगा मां ने पूछा लड़के कामार कुकुर से अभी तक क्यों नहीं आए कहीं रास्ता वास्ता तो नहीं भूल गए इतना कहकर मां उद्विग्न हो उठी ब्रह्मचारी ज्ञान को उन्होंने बुलाया ज्ञान एक बार देखो तो उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है ब्रह्मचारी ज्ञान उन्हें खोजने को कुछ दूर तक गए वास्तव में वे उस दिन रास्ता भटक गए थे खोज नहीं लेने पर उन्हें घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाती रात में हम सभी लोग मां के सदर कमरे के बरामदे में सोए थे चार बजे हम लोगों की नींद खुली एक मित्र ने कहा इस संधिक्षण में यदि एक बार मां का दर्शन हो जाता तो कितना अच्छा होता या कहकर वे गाने लगे उठो मां करुणामी खोलो तुम कुटी का द्वार गाना समाप्त होते ही हम लोगों ने देखा मां बाहर का दरवाजा खोलकर खड़ी हैं। इस तरह अचानक उनका दर्शन पाकर हम लोग आनंद से भरपूर हो गए बारी बारी से उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात मां दरवाजा बंद कर अंदर चली गई अन्य एक दिन हम कई मित्र एक साथ मिलकर बासंती पूजा के समय जराम बाटी गए थे रास्ते में श्वेत कमल देखकर कुछ तोड़कर साथ लेते गए जब हम लोग उन फूलों से मां के चरणों में अंजलि देने के लिए अग्रसर होने लगे तो मां ने कहलवाया देवी की पूजा सफेद फूलों से नहीं होती यह सुनकर हम लोग फिर लाल कमल ले आए और मां के पाद पद्मों में अंजलि दी एक दिन मां किसी को कह रही थी मुझे अधिक न जलाओ क्योंकि यदि मैं नाराज होकर किसी को कुछ कह बैठूं तो किसी में यह सामर्थ्य नहीं कि उसकी रक्षा कर सके उस समय मैंने मां से पूछा था मां आजकल सरकार जो लड़कों को पकड़ पकड़कर जेल में डाल रही है इसका परिणाम क्या होगा इसके जवाब में मां ने कहा यह तो अत्यंत अन्यायपूर्ण काम है इसका प्रतिकार जल्दी ही होगा अधिक दिन नहीं है सब ठीक हो जाएगा एक दिन मैंने मां से कहा था मां मेरा कुछ कर दीजिए इस पर मां ने कहा शरत राखाल ये लोग हैं डर की क्या बात है तब मैंने कहा था मां मेरी बहुत इच्छा होती है कि कुछ दिन मठ में जाकर रहूं मां सहमत नहीं हुई बोली अभी मठ जाने की जरूरत नहीं घर में ही रहो इस बार हमारे गांव के क्षिरोद मुखोपाध्याय पर मां ने कृपा की थी अर्थात मां ने उन्हें मंत्र दिया था क्षिरोद बाबू के मुंह से मैंने सुना कि दीक्षा के समय मां ने उनसे कहा था आज से तुम्हारे इह काल और पर काल का पाप नष्ट हुआ एक दिन कलकत्ता के बाग बाजार में मां के घर अर्थात उद्बोधन कार्यालय में मैं मां को प्रणाम कर खड़ा हुआ कि मां ने पूछा मास्टर महाशय को प्रणाम किया है मैंने कहा नहीं मां मैं उन्हें नहीं पहचानता मां ने कहा जाओ वह नीचे हैं वह महापुरुष हैं उसे प्रणाम कराओ यह कहकर उन्होंने गोलाब मां को मेरे साथ भेजा ताकि वे मास्टर महाशय की पहचान करा दें। मैंने नीचे आकर मास्टर महाशय को प्रणाम किया और पुनः ऊपर गया इसी समय दो व्यक्ति मां को प्रणाम कर नीचे चले गए मां पूजा गृह में अपनी चौकी पर बैठी थी वे स्वगत कहने लगी जैसे तैसे व्यक्ति पैर छूकर बहुत कष्ट देते हैं एक बार किसी सांसारिक बात को लेकर मेरा अपने मंझले भाई के साथ झगड़ा होने पर मैंने सोचा कि कुछ दिन घर छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चला जाऊं इस बारे में मां को बोलने तथा उनकी राय लेने के लिए मैं बाग बाजार गया मैं मां को प्रणाम कर खड़ा था मां गोलाब मां से कहने लगी अरे गोलाब सुनती हो बैकुंठ को उसके भाई ने एक थप्पड़ मारा है इसीलिए वह इतनी दूर दौड़ा आया है संसार में क्या झगड़े नहीं होते इसके लिए इतना अभिमान क्यों फिर मुझसे बोली जाओ बेटा घर जाओ संसार में ऐसे एकाद झगड़े तो होते ही रहते हैं मेरे एक गुरु भाई ठाकुर का गायत्री मंत्र भूल गए और उन्होंने मुझसे मंत्र के बारे में पूछताछ की तब मैंने मां को पत्र लिखकर पूछा मंत्र किसी को बताया जा सकता है कि नहीं मां उस समय मद्रास में थी उस पत्र के उत्तर में मां ने मुझे लिखा मंत्र किसी से भी नहीं कहना चाहिए फिर भी तुम गुरु भाई से कह सकते हो उसमें दोष नहीं है एक दिन मैं अपने हृदय की वेदना लेकर उद्बोधन पहुंचा और मां से बोला मां मैं आपके पास कुछ कहने आया हूं मां क्या बात है बोलो मैं मां अपने इस अभाग्य संतान पर तुम्हारी कब दया होगी मां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 अपने इस अभागे संतान के लिए उनसे कहना होगा मां जब ध्यान किए बिना क्या होगा यह सब तो करना ही होगा मैं मां मेरी इच्छा और जब तक करने की नहीं है करने से तो कुछ हुआ ही नहीं काम क्रोध मोह जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही हैं, मन का मैल थोड़ा भी कम नहीं हुआ बेटा मंत्र जब करते करते दूर होगा बिना किए कैसे होगा पागलपन छोड़ो जब भी समय मिले मंत्र जब करो ठाकुर को पुकारो मैं नहीं मां मुझमें यह क्षमता नहीं जब करने बैठता हूं तो मन चंचल हो जाता है मेरे मन को तन्मय कर दीजिए जिससे थोड़ी सी भी दुश्चिंता मन में ना आए नहीं तो अपना मंत्र आप वापस ले लीजिए आपको वृथा कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि मैंने सुना है शिष्य के मंत्र जप नहीं करने से गुरु को ही भुगतना पड़ता है मां देखो यह कैसी बात है तुम लोगों के लिए तो मैं सोच सोचकर पागल हुई हूं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 यहां बात सुनकर मां जोरों से बोली क्या मेरी संतान होकर तुम रसातल जाओगे यहां जो भी आए हैं जो मेरी संतान हैं, उनकी मुक्ति हो गई है ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं कि जो मेरी संतानों को रसातल में डाल दे मैं तो मां अब मैं क्या करूंगा मां मेरे ऊपर भार देकर निश्चिंत पड़े रहो और यह सदा स्मरण रखना कि तुम्हारे पीछे एक ऐसे जन हैं जो समय आने पर तुम्हें उसी नित्य धाम में ले जाएंगे मैं मां जितनी देर आपके पास रहता हूं बहुत अच्छा रहता हूं संसार की कोई भी चिंता मन में नहीं आती और जैसे ही घर जाता हूं क्यों ही मन में तरह तरह की दुश्चिंताएं आने लगती हैं और उन्हीं पुराने बुरे साथियों के साथ मिलता जुलता हूं और गलत काम करता हूं बहुत प्रयत्न के बाद भी दुश्चिंता को किसी प्रकार नहीं हटा पाता हूं मां वह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार है हटात क्या वह सब दूर किया जा सकता है सत्संग में रहो